भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है पूर्व मंत्र से श्रवः इस पद की अनुवृत्ति आई है जैसे बिजली प्रसिद्ध पावक सूर्य अग्नि सब मूर्तिमान द्रव्य को प्रकाश करता है वैसे सर्व विद्याविद पुरुष सब विद्या का प्रकाश करता है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे सविता निकट प्राप्त जगत को प्रकाशित कर वृष्ट करके सब जगत की रक्षा और अंधकार का निवारण करता है वैसे सज्जन राजा लोग धर्मिकों की रक्षा कर दुष्टों के दंड से राज्य की रक्षा करें फिर यह सभा अध्यक्ष कैसा हो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ सब मनुष्यों को चाहिए कि जो सभा अध्यक्ष विद्वान हमारी बुद्धि को शुद्ध करता है उसका सत्कार करें भावारथ मनुष्यों को सभा अध्यक्ष आदि के आशय और अज्ञ आदि पदार्थों के विज्ञान के बिना संपूर्ण सुख प्राप्त कभी नहीं हो सकता भावारथ मनुष्यों को अच्छी प्रकार सेवा किया हुआ विद्वान विज्ञान और धन को देकर पूर्ण आयु भोगने के लिए विद्या धन को देता है फिर भी अगले मंत्र में विद्वान कैसा हो इस विषय का उपदेश किया है। भावार्थ, जिस कारण परमेश्वर और परम विद्वान के विना कोई दूसरा सत्य विद्या के प्रकाश करने को समर्थ नहीं होता। इसलिए ईस्तर की सदा सेवा करने चाहिए। भावार्थ मनुष्यों को उस ईश्वर की सेवा अवस्थ्य क्यों नहीं करने चाहिए जो बाहर भेतर सर्वत्र व्यापक हो ज्ञान देता है। तथा जो विद्वान दूर वा समीप होके सत्य उपदेश से विद्या देता है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लोकोपमा अलंकार है परमेश्वर वादवान जिन कर्मों को करने की आज्ञा देंवे उनको करो और जिनका निषेध करें उनको छोड़ दो इस सुक्त में अग्नि ईश्वर और विद्वान के गुणों का वर्णन होने से इसके अर्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगत समझनी चाहिए अब 79वां सुक्त और 28वां वर्ग समाप्त हुआ अब 80वें सुक्त का प्रारंभ किया जाता है इसके प्रथम मंत्र में सभापति आदि का वर्णन किया है भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि चक्रवर्ती राज्य की सामग्री इकट्ठी कर और उसकी रक्षा करके विद्या और सुख की निरंतर वृद्धि करें फिर वह सभा अध्यक्ष आदि कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि जिन पदार्थों और कामों से प्रजा प्रसन्न हो उनसे प्रजा की उन्नति करें और शत्रुओं की निवृत्ति करके धर्म युक्त राज्य की नित्य प्रशंसा करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जो राजपुरुष सूर्य प्रकाश के तुल्य प्रसिद्ध कीर्ति वाले हैं वे राज्य के ऐश्वर्य के भोगने वाले होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जो राज्य करने की इच्छा करे वह विद्या धर्म और विशेष नीति का प्रचार करके आप धर्मात्मा होकर सब प्रजाओं में पिता के समान भरते फिर उस सभा अध्यक्ष के कर्तव्य कर्मों का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जो सूर्य के समान अविद्या अंधकार को छुड़ा विद्या प्रकाश कर दुष्टों को दंड और धर्मात्माओं का सत्कार करते हैं वे विद्वानों में सत्कार को प्राप्त होते हैं भावार्थ इस मंत्र में श्लेष लुप्तोपमा अलंकार है जैसे सब जगत का उपकार करने वाला सूर्य है वैसे ही सभा अध्यक्ष आदि को भी होना चाहिए भावार्थ जो प्रजा की रक्षा के लिए सूर्य के समान शरीर और आत्मा तथा न्याय विद्याओं का प्रकाश करके कपटियों को दंड देते हैं वे राज्य के बढ़ाने और करों को प्राप्त होने में समर्थ होते हैं फिर भी अगले मंत्र में पूर्वोक्त सभा अध्यक्ष और सूर्य के गुणों का वर्णन किया है भावार्थ जो विद्वान राज्य के बढ़ाने की इच्छा करें वे बड़े अग्नियंत्र से चलाने योग्य नौकाओं को बनाकर द्वीपांतरो में जा आके व्यवहार से धन आदि लाभों को बढ़ा के अपने राज्य को धन-धान्य से सुशोभित करें फिर राजपुरुषों को क्या करना चाहिए यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ मनुष्यों को विरोध बिना छोड़े परस्पर सुख कभी नहीं होता मनुष्यों को उचित है कि विद्या तथा उत्तम सुख से रहित निंदृत मनुष्यों को सभा अध्यक्ष आदि का अधिकार कभी न देवे फिर भी पूर्वोक्त सभा अध्यक्ष के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे सूर्य अत्यंत बल और तेज से सबका आकर्षण और प्रकाश करता है वैसे सभा अध्यक्ष आदि को भी उचित है कि अपने अत्यंत बल से शुभ गुणों के आकर्षण और न्याय के प्रकाश से राज्य की शिक्षा करें फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपमा अलंकार है जैसे सभा प्रबंध के होने से सुख पूर्वक प्रजा के मनुष्य अच्छे मार्ग में चलते चलाते हैं वैसे ही सूर्य के आकर्षण से सब भूगोल इधर-उधर चलते फिरते हैं जैसे सूर्य मेघ को वर्षा के सब प्रजा का पालन करता है वैसे सभा और सभापति आदि को भी चाहिए कि शत्रु और अन्याय का नाश करके विद्या और न्याय के प्रचार से प्रजा का पालन करें फिर भी सभा अध्यक्ष कैसा हो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है जैसे मेघ आदि सूर्य को नहीं जीत सकते वैसे ही शत्रु भी धर्मात्मा सभा और सभापति का तिरस्कार कभी नहीं कर सकते फिर भी अगले मंत्र में सभा अध्यक्ष के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे सूर्य अपने बहुत से किरणों से बिजली और मेघ का परस्पर युद्ध कराता है वैसे ही सेनापति आग्नेय आदि अस्त्र युक्त सेना का शत्रु सेना के साथ युद्ध करावे इस प्रकार के सेनापति का कभी पराजय नहीं हो सकता फिर इस सभा अध्यक्ष को क्या करना चाहिए यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है मनुष्य को चाहिए कि जैसे सूर्य के योग से प्राणधारी अपने-अपने कर्म में वर्तते और सब भूगोल अपनी-अपनी कक्षा में यथावत भ्रमण करते हैं वैसे ही सभा से प्रकाशमान किए राज्य के संयोग से सब मनुष्य आदि प्राणी धर्म के साथ अपने अपने द्योहार में वर्त के सनमार्ग में अनकूलता से गमना गमन करते हैं। अब ईश्वर और महा विद्वान को प्राप्त होकर विद्वान लोग क्या क्या करें। यह विशय अगले मंत्र में कहा है भावार्त। कोई भी मनुष्य परमेश्वर वा महाविद्वान की प्राप्त के बिना उत्तम विद्या और श्रेष्ठ सामर्थ को नहीं प्राप्त हो सकता इस हेतु से इनका सदा आश्रय करना चाहिए फिर मनुष्य उनको प्राप्त होकर किसको प्राप्त होते हैं इस विषय को कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है मनुष्य परमेश्वर की उपासना करने वाली विद्वानों के संग प्रीत के सदृश कर्म करके सुंदर बुद्धि युक्त तम अन्न धन और वेद विद्या से सुशिक्षित संभाषनों को प्राप्त होकर उनको सब मनुष्यों के लिए देना चाहिए इस सुक्त में सभा आदि अध्यक्ष सूर्य विद्वान और ईश्वर शब्दार्थ का वर्णन करने से पूर्व के साथ इस सुक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिए यह 8वां और 31 वर्ग समाप्त हुआ इस अध्याय में इंद्र मरुत अग्नि सभा आदि के अध्यक्ष और अपने राज्य का पालन आदि का वर्णन करने से चतुर्थ अध्याय के साथ पंचम अध्याय के अर्थ की संगति जाननी चाहिए इति श्रीमत् परब्रजकाचार्य श्रीयुत बिरजानंद सरस्वती जी स्वामी जी के शिष्य श्रीमत् दयानंद सरस्वती जी ने आर्य भाषा से सुभूषित ऋग्वेद भाष्य में पंचम अध्याय पूरा किया अथ प्रथमाष्टके खष्टाध्याय आरंभयते अब अगले मंत्र में सभा धक्ष के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ मनुष्यों को उचित है कि जो पूर्ण विद्वान अति बलिश्ट धार्मिक सबका हित चाहने वाला शास्त्रार्थ क्रिया और शिक्षा में अति चतुर भृत्य और वीर पुरुष योद्धाओं में पिता के समान देश काल के अनुकूलता से युद्ध करने के लिए समय के अनुकूल व्यवहार जानने वाला हो उसी को सेनापति करना चाहिए अन्य को नहीं फिर वह कैसा हो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जैसे सेनापतियों से सेना शिक्षित पाली और सुखी की जाती है वैसे सेनास्थ वृत्तियों से सेनापतियों का पालन और उसको आनंदित करना योग्य है फिर इनको परस्पर कैसे व्यवहार रखना चाहिए सो कहा है भावार्थ जब युद्ध करना हो तब सेनापति लोग सवारी सतकनी तोप भुशुंडी बंदूक आदि शस्त्र आदि आग्नेय आदि अस्त्र और भोजन आच्छादन आदि सामग्री को पूर्ण करके किन्ही शत्रुओं को मार किन्ही मित्रों का सत्कार कर युद्धाद कर्मों में धर्मात्मा जनो को संयुक्त कर युक्ति से युद्ध कराके सदा विजय को प्राप्त हों